हमेशा पूछना क्या करें? दिल में है कि किसी के लिए और करना चाहते हैं तो फिर कि आप चाहते हैं वो प्रार्थना जिसमें कुरान का कुछ हिस्सा है वो प्रार्थना मेरी है मैं ऐसी ऐसी करूँ अगर आपको शिकायत है तो जिसके जिसको शिकायत है एक को भी हो तो अपने हाथ नीचा के मुझको बता सकते है किसी को शिकायत हाँ ये शिकायत है दो को है शिकायत तब तो पीछे मुझको प्रार्थना भूल करनी तो प्रार्थना आज नहीं हो सकी अभी तो मैं तो प्रार्थना छोड़कर ही मैं जो तो कुछ कहना चाहता हूँ वो कहूँगा ये समझें क्योंकि मैंने उस बारे में पहले तो कह दिया है काफी कहा था वर्णन करके कि जब इस तरह से किसी को शिकायत रहती है तो उनको आना नहीं चाहिए प्रार्थना में जब आते हैं तो उसके जो नियम है उसका पालन करना चाहिए अगर वो नहीं करते हैं तो अच्छा है कि मेरे जिस आदमी है जो अहिंसा का भक्त है है वो इसी तरह से चला सकता है मैं नहीं तो मेरे हाथ से मजबूरी हो जाएगी अच्छा तो इतने हैं उनको तो कुछ शिकायत नहीं है तो दो भाई शिकायत करते हैं इसलिए प्रार्थना बंद करो ये तो कोई सभ्यता नहीं है लेकिन आज ऐसा भी है कि हम सभ्यता का छोड़कर बैठ गए तो मैंने इतने इतना से बयान किया है तो कि उनके दिल में ऐसा ही रहता है ना कि यहाँ जो आएंगे वो जिस तरह से मैं प्रार्थना करता हूँ इस तरह से उन्हें शरीर कहेंगे रहेंगे और नहीं रहना चाहते हैं तो आएंगे नहीं ये उस वो तो जो ये है पब्लिक तो भी उसमें बड़ा अच्छा दृश्य रहता है और उसमें से हम सभ्यता का एक बड़ा भारी पाठ सीख लेते हैं वो पाठ हम सीखने से ले जाते हैं नहीं सीखते हैं जब दो आदमी बस मैं नहीं चाहता कुरान शरीफ का को कोई भी हिस्सा पढ़ा जाए तुम तो पढ़ो तो दूसरे जो बिचारे उसको सुनना चाहते हैं वो क्यों न सुने और प्रार्थना में दूसरा हिस्सा है वो भी वो सुनना चाहे तो क्यों न सुने लेकिन हुआ आज तो मैं वो प्रार्थना आपके पास करवा नहीं सकता लाचार हूँ लेकिन जो भाइयों ने दो ने अपने हाथ उनसे किए उनको मैं कहूंगा कि ऐसा करना नहीं चाहिए था मैंने बताया और कल भी थोड़ा इशारा कर लिया था तो उस पर उनको समझ कर कायम रहना चाहिए था और किसी को शिकायत नहीं करना चाहिए था लेकिन कि तो अभी मैं ये भी नहीं कहूंगा कि बोलो आपने कुछ ये समझ कर कुछ पश्चाताप किया है तो वो भी नहीं करना चाहता हूँ आज मैं प्रार्थना को तो छोड़ूंगा तब जो मुझको कहना है वो तो मैं कहना तो चाहता ही हूं तो वो ही मैं अभी शुरू करता हूं तो कुछ ऐसा है ना कि आज जो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं वो कुछ कठिन सी बात है आप लोगों ने जहसील साहब का नाम तो सुन लिया है वो तो इंग्लैंड का एक बहुत ही बड़ा बुलंद शख्सो बहुत ही उस्ताद है बूढ़े तो वो भी हो गए हैं लेकिन वो जो एंशी बरस हो बरस हो, वो कोई थोड़ा इंग्लैंड में बुढ़ापा माना जाता है वो तो बड़ा अच्छा है सौ बरस तक तो उनको जाना चाहिए तब तक तो उनके दिल में ऐसा रेटाइम है इंग्लैंड के प्रधान वो तो ग्लेस्टन साहब थे वो तो मेरा ख्याल है कि पंचासी वर्ष की उम्र उनकी थी तब रहे हम यहां मानते हैं कि मैं उन्नासी वर्ष पूरा करता हूं अगर पूरा करता हूं तो मुझे याद तो नहीं है तो मुझे बुरा हो गया और मुझको भी ऐसा लगता है डर लगता है कि में सब कहें बुरा है तो मुझे में उसको भी ऐसा लगता है कि हाथ बुरा हो तो गया हो तो लेकिन वहां अगर कहोगे आप तो बुरे हो गए हैं तो वो अपमान मानेगा तो क्या वो ग्लैक्सर बुढ़ा था और तो भी हमारा वो इंग्लैंड का सुखान हाथ में था वो नहीं पसंद करेंगे ऐसा वहां है और यहाँ तो आदमी साठ बरस का हो गया तो कैसे कहते हैं कि साठी और नाठी लेकिन साठ बरस का तो नवजवान है आज यहाँ ऐसा नहीं है लेकिन तो वो जो चर्चिल साहब है वो तो बुजुर्ग है वो तो उनका जो बाप वो भी एक बड़ा आदमी हो गया